लेन वन हेलो हाउ आर यू वन बी डायग माफ कीजिए क्या आपका नाम गोपाल है जी हाँ मेरा नाम गोपाल है गोपाल जी नमस्ते मैं सुनीता हूँ सुनीता जोशी जी हाँ नमस्ते सुनीता जी आप कैसी हैं जी बहुत अच्छी और आपका क्या हाल है मैं भी ठीक हूँ आप आजकल कहाँ हैं यहीं दिल्ली में और आप वैसे तो मैं आगरा में हूँ पर आजकल छुट्टी पर दिल्ली में हूँ जी अच्छा आपसे मिलकर खुशी हुई अभी जल्दी है फिर मिलेंगे जी फिर मिलेंगे नमस्कार नमस्कार